Elizabeth, Elizabeth Maculod, कैसा होगा जब लूसी मोर्ड मोन्टरी एक मोन्ट गोमरी एक युवा लड़की थी तब उसने किताबें लिखने का सपना देखा था जब वो बड़ी हुई तब उसने एनी नाम की एक लड़की के बारे में लिखा एनी एक घर में रहती थी जिसका नाम ग्रीन गैबल्स था एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स के बारे में किताबों ने लूसी मोर्ड Maud... मॉड मोर्ड को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक बना दिया लुसी मोर्ड मोर्डगमरी का जन्म कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में अठारह में हुआ था उन्हें लूसी नाम से नफरत थी इसलिए उन्होंने लोगों से उन्हें मॉड बुलाने के लिए कहा मॉड के दो साल के होने से पहले ही उसकी मां का देहांत हो गया था उसके पिता को नौकरी पाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा मोर्ड अपने दादा दादी के साथ कैवेंडिस प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में रहती थी दादा दादी को उम्मीद थी कि वो हमेशा बहुत अच्छी और शांत रहेगी मोड़ अक्सर उदास और अकेली रहती थी खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए उसने लघु कथाएँ और कविताएँ लिखनी शुरू की मोर ने अपनी गुड़िया अपनी बिल्ली और अपनी पसंदीदा जगहों के बारे में कहानियाँ लिखी उसने स्कूल में हुई चीज़ों के बारे में भी लिखा मोड़ को लिखना बहुत पसंद था मोर जब सोलह साल की थी तब एक अखबार में उसकी एक कविता छपी उससे वो बहुत खुश हुई उसके बाद मोड़ ने और अधिक लिखना शुरू किया जल्दी मोड़ की लघु कथाएँ और कविताएँ कई अखबारों और पत्रिकाओं में छपी कुछ साल बाद मोड़ एक शिक्षक बनने के लिए पढ़ने गई लेकिन वहाँ भी वो हमेशा लिखने के लिए समय निकालती थी पढ़ाना शुरू करने के बाद भी मोट सुबह जल्दी उठ जाती थी ताकि वो स्कूल से पहले कुछ लिख सके सर्दियों में मोड़ का बेडरूम बहुत ठंडा होता था कभी कभी उसके तक पर खिड़की के आसपास की दरारों में से बर्फ उड़ कर आती थी मोड़ को लिखते समय गर्म रहने के लिए अपना भारी सर्दियों का कोट पहनना पड़ता था मोड़ के दादा की मृत्यु अठारह में हो गई थी उनकी दादी बूढ़ी थी और उनके लिए अकेले रहना मुश्किल था तब मोड़ ने पढ़ना छोड़ दिया पढ़ाना छोड़ दिया वो अपनी दादी के साथ रहने के लिए कैवन वापस चली गई मोड़ ने खाना बनाया सफाई की और अपनी दादी की देखभाल की उसने दादी की शहर का डाकघर डाकघर चलाने में मदद की वो डाकघर उसकी दादी की रसोई में था मोर ने पत्रों को भेजने के लिए डाक टिकट बेचे मोर ने व्यस्त होने के बावजूद कभी लिखना बंद नहीं किया वो अब वो अपनी कविताओं और लघु कथाओं को उन पत्रिकाओं में छपाने की कोशिश कर रही थी जो केवल सर्वश्रेष्ठ लेखन ही छापती थी जल्दी उनमें से कुछ पत्रिकाएँ मोड़ की कविताएँ और कहानियों को छापने लगी मोड़ लंबे समय से किताब लिखना चाहती थी मोड़ उसके दिमाग में ऐसी कहानी के विचार कभी नहीं आए लेकिन उसके दिमाग में ऐसी कहानी के विचार कभी नहीं आए जो पूरी किताब के लिए अच्छा हो एक दिन मौड़ एक पुरानी नोटबुक के पन्ने पलट रही थी इस नोटबुक में उसने कहानियों और कविताओं के बारे में अपने विचारों को सहेजा था मौड़ ने कहानी की रूपरेखा लिखी थी एक बूढ़ा दंपत्ति अपने घर के काम में मदद करने के लिए एक लड़की की तलाश में था पर लड़के की बजाय उन्हें एक युवा लड़की मिली मौर् ने तुरंत इन पात्रों के बारे में एक कहानी लिखने की योजना बनाई मौड़ ने अपने मन में लड़की की छवि की कल्पना की उसके चमकीले लाल बाल थे मौर् ने इस लड़की का नाम एनी रखा मौड़ की तरह एनी यह सुनिश्चित किया कि लोग उसके नाम का उच्चारण सही करें मॉड ने फैसला लिया कि एनी लोगों को बता सकती है कि उसका नाम एनी विद ई था मॉड ने सोचा कि एनी और विद दंपत्ति एक ऐसे घर में रह सकते थे जो मॉड के घर के पास था इस घर में एक हरे रंग का गैबल था गैबल दीवार का त्रिभुजा हिस्सा होता है जो छत को छूता है मोड़ ने तय किया कि उसकी कहानी में घर का नाम ग्रीन गैबल्स होगा ने उन सारे कारनामों के बारे में सोचा जो एनी और उसके दोस्त आपस में मिलकर कर सकते थे क्या मोड़ को अंत में वो विचार मिला जो पूरी किताब के लिए अच्छा होगा मई 1905 में वसंत की एक शाम मोड़ ने एनी की कहानी लिखना शुरू की उसे इस युवा लड़की के बारे में लिखने में बहुत मजा आया मोड़ किचन में काम करते करते लिखती वो खिड़की के पास टेबल पर बैठ लिखती जब वो लिखती थी तो डूबते सूरज की किरणें पन्ने पर प्रकाश डालती थी हर दिन जब वो बर्तन धोती तो मोड़ सोचती कि एनी क्या करेगी जब मोड़ कपड़े सुखाती तो निर्णय लेती कि एनी क्या कहेगी उसने मोड़ का उसे मोड़ का समय बचता था इसलिए जब वो लिखने बैठती तो उसे स्पष्ट पता होता था कि एनी की कहानी में आगे क्या होगा पूरी गर्मियों में मोड़ ने एनी के बारे में लिखा मोड़ अपना अधिकांश लेखन शाम के समय करती थी दिन के बाकी सभी काम खत्म करने के बाद अक्टूबर में मोड़ ने अंततः एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स का लेखन समाप्त किया मोड ने ध्यान से वो कहानी टाइप की उसने सभी पन्नों को लपेटा फिर उन्हें उस कंपनी को भेजा जो किताबें छापती और बेचती थी मोड़ को तुरंत कंपनी ने जवाब दिया वो लोग उसकी किताब नहीं छापना चाहते थे फिर मोड़ ने अपनी किताब दूसरी कंपनी को भेजी उन्हें भी किताब पसंद नहीं आई मोड़ ने अपनी पांडुलिप तीन अन्य कंपनियों को भेजी उन सब ने पुस्तक को छापने से मना किया थोड़ा रोने और दुखी होने के बाद मोड़ ने वो कहानी एक पुराने डिब्बे में रख दी उसने डिब्बे को एक अलमारी में छिपा दिया मोड़ ने किताब को भूलने की बहुत कोशिश की शायद वो कविताएं और लघु कथाएँ लिखने में अच्छी थी बड़ी किताबों में नहीं कुछ महीने बाद मोड़ एक दिन अपनी अलमारी की सफाई कर रही थी उसने वो बक्सा खोला जिसमें उसकी किताब थी मोड़ ने उसे फिर से पढ़ना शुरू किया शायद मैं उसके कुछ हिस्सों को छोटी कहानियों में बदल सकती हूँ उसने सोचा जैसे जैसे मोड़ पढ़ती गई वो और अधिक उत्साहित होती गई यह एक अच्छी किताब है उसने खुद से कहा मैं इसे एक और कंपनी को भेजूंगी वो नई कंपनी मोड़ की किताब के बारे में क्या सोचेगी पंद्रह अप्रैल उन्नीस को मोड़ को उस कंपनी का एक पत्र मिला जिसे उसने अपनी किताब भेजी थी मोड़ ने जल्दी से पत्र खोला कंपनी को उसकी किताब पसंद आई थी अंत में मोड़ की कहानी एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स दुकानों में बिकने को तैयार थी मोड़ का सपना शाकार हो गया था करीब एक साल बाद मोड़ को बेहद खास पैकेट मिला उसे खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे उसमें उसकी पुस्तक एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स की एक मुद्रित प्रति थी मोड़ रोमांचित हो उ मोड़ ने अपने लेखन के लिए कई पुरस्कार जीते वो पूरी दुनिया में मशहूर होगी मोड़ की किताबें आज भी लोग खूब पसंद करते हैं खासकर लोग एक लाल बालों वाली लड़की एनी की कहानियाँ बहुत पसंद करते हैं मॉड ने और भी कई किताबें और सैकड़ों लघु कथाएं और कविताएं लिखी उनका आ, उनकी आठ पुस्तकें एनी और उसके परिवार के बारे में हैं मॉड के बारे में अधिक तथ्य लूसी मॉड मोन्ट का मॉड मॉन्टगोमरी का जन्म 30 नवंबर 1874 को हुआ था 14 अप्रैल उन्नीस को उनकी मृत्यु हो गई मॉड ने कुल 24 किताबें लिखी साथ में सैकड़ों लघुकथाएँ और कविताएँ भी लिखी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पर स्थित आप उस घर को आज भी देख सकते हैं जिसने मौड़ को ग्रीन गैबल्स का विचार दिया था मोन को बिल्लियां बहुत पसंद थी उनकी कई किताबों और कहानियों में बिल्लियां हैं